और सब क्या है और मजबे और बच्चे और क्या और से का तो नाम बात कर ले सब मित्र अपने कुछ बोल रहे सारी बात करने रहे हो तो मेरे ध्यान तो तो तो में जाए तो मैं थोड़ी बात कर जो आर्थिक तकलीफों में होती है यहाँ पर आप जहाँ जहाँ भारत में दर्शन करके आए हैं वहाँ तो से मित्रों को भी तो नहीं देना पड़ेगा सबको बहुत कुछ सबको मतलब जैसा की हमारा आर्थिक व्यवस्था इस तरह की एक है, अगर उसको ग्यारह रुपयाली समझता है को 11 की इसमें हमारे क्या से पास अच्छा मार्ग में हम लोग जा रहे हैं कुछ अच्छे देख के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए एनूम उसके बांध लेना चाहिए ताकि होता है और उससे साराटेन्स होती है एक एक है, जो एक की और और जो है, वो नॉमिनेट भी कमेटी के कार्यकर्ता है इनको पिस्को पिस्को क्या है और वो कैसे अपना काम वापस तय नहीं किया और जो आजीवन सब्जेक्ट है वो आजीवन सभ्य को साथ में लेकर भी जो मैनेजर है उन लोगों को साथ में लेकर एक एक तो है और के आना तो चाहिए। नॉमिनेशन तो ना चले और थोड़ा बहुत जो आज वो है वो सिलेक्ट करे कमेटी को और जिसको भी काम करना है वो तो आ जाए उसको बात बोल ले काटी आप को मत मिलने का मिले अभिवादि अपने को बना आपको ये जाकर होता ये कौन कहते हैं खाओ ये हल्दी है थी कोई आर से बदल क्या दिखाई दी बच्चे कम मत ऐसा ये श्री बोल बात तो पहले फिर तो मैं बात कर तो लू जितनी बातें कहीं हो चाहते हैं। उनकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए दो तरह से कर है एक तो सरलतम यह है कि सप्ताह में एक दिन तय कर दें उस दिन में दो घंटे बाहर ही बैठ जाऊंगा जिनको चाहना कोई परमिशन का सवाल ही ना रहे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 उसे इन बीच से कोई मतलब नहीं यहाँ समय से कोई मतलब नहीं मैं बीमार हूँ इससे कोई मतलब नहीं किसी बात से मतलब नहीं और उसकी कठिनाई भी ठीक है कि अगर उसने छ महीने में एक दफा मिलने के लिए मांगा है तो उसकी कठिनाई भी ठीक है कि छह महीने में वो एक दफा मांगे और उसको मिलने को ना मिले तो एक एक तो आप यहाँ एक सूची बना रखी और कठिनाई इसलिए खड़ी होती है कि हमारे मन में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 क्योंकि मैं निरंतर समझाता रहता हूं आपको अहंकार छोड़ें वो छूटता तो है नहीं तो मेरी बात आपको लगता है अहंकार का कोई हिसाब नहीं रखना है लेकिन आपको है। तो आपको अहंकार का हिसाब रखना पड़े तो ये जिसका आप हजार रुपया लाते है उसका आपको हजार रूपए का अहंकार पूरा करना चाहिए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 सब जगह जहां साधु संतों का कुछ काम चलता है वो सबका इंजाम होता है पूरा का पूरा तो तप्ति तो मिलती है अगर यहाँ आप आए हैं और यहाँ बीस लोग बैठे हैं और आपने कोई सहायता की तो मुझे कहना चाहिए कि देसाई जी, जी आप आगे आके बैठो वो मैं कभी कहता नहीं और आप भी नहीं कहते तो मुसीबत की बात है मैं कभी कहूंगा नहीं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 ये भी नहीं कहता मैं कि ये काम चलाना आपके जरूरी है ये भी नहीं कहता लेकिन आपको अगर चलाना है तो आपको लोगों के के मन को थोड़ी तरक्की मिले ऐसी फिक्र कर देनी चाहिए आपकी मीटिंग हो तो उनको स्पेशल पास भिजवा दें आपकी बैठक हो तो उनको स्पेशल निमंत्रण भिजवा दें आपकी नई किताब छपे तो उनको स्पेशल कापी भिजवा दें वो यहाँ मिलने आए तो उनको विशेष सुविधा दें मिलने की और भी कुछ हो आपने आपके उनके लिए करते तो आपकी इस संबंध की जो शिकायतें हैं वो टूट जाएंगी और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसी शिकायतें करते ऐसा भी कुछ नहीं लेकिन अगर चार आदमी शिकायत करना शुरू कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी चालीस मालूम पढ़ने लगते हैं क्योंकि तो वो एक को करते हैं दूसरे को करते हैं तीसरे को करते हैं कैसे चले जाते ना तो जो भी आता है मुझे पूछ के उसको टाइम देते हैं अगर मुझे पूछ के टाइम देना तो भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि मैं जानता हूँ वो आधा घंटा मेरा खराब करेगा तो मैं तो मना कर दूंगा आप मुझे पूछेंगे मत आप ये सब इंतजाम बाहर ही कर रहे जिसको मिलाना हो मिला दे जिसको ना मिलाना हो न मिला इसमें मेरी सलाह मत मांगे क्योंकि मेरी सलाह अगर मुझसे अभी मुझसे पूछ के हो रहा है इसलिए आपको तकलीफ हो रही है इसमें ना तो लक्ष्मी का कसूर है और ना किसी और का कसूर लक्ष्मी मुझसे पूछ के जाती है कि ये आदमी वक्त मांगता है इतना इसको देना है कि नहीं तो मैं कहता हूँ इतना वक्त नहीं लेना पांच मिनट कहते भी वो पांच मिनट मुझको उसको तरक्की नहीं और पांच मिनट के लाइव भी उसके पास कोई बात नहीं है न कुछ पूछना है न उसे कुछ करना है तो अभी मुझसे पूछ को हो रहा है इसलिए तकलीफ हो रही है मुझसे पूछना बिल्कुल बंद करेंगे लक्ष्मी पूछे आपसे मुझसे न पूछ, है आप से, मुझ से ना पूछ है। तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी तब तो आप व्यवस्थित कर लेंगे किसको मिलने देना किसको नहीं मिलने देना और ऐसा है जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया है वो शिकायत नहीं करता फिरता इसलिए वो आगे नहीं मिल पाएगा तो कोई हर्जा आपको तकलीफ नहीं होती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 अब हम दोबारा कैसे उसके पास या जब दोबारा आप मांगने जाएंगे तब वो सब शिकायतें रख रह देगा लेकिन जिसने एक रुपया नहीं दिया जिसको एक रूपया देने को नहीं है ना वो शिकायत रखने वाला ना उसकी शिकायत का कोई मूल्य है ना वो आपके पास आने वाला ना आप उसके पास जाने वाले अर्चन केवल इतनी है तो इसको आप व्यवस्थित कर लें इसको मुझक छोड़ी मा इसको मुझक छोड़ने में कठिनाई होगी क्योंकि मैं देखता हूँ एक आदमी दस दफे मिल गया है उससे मैं कराऊ वो ध्यान करे वो वो करने को राजी नहीं है वो ग्यारहवीं दफे फिर हाजिर है फोन करके कि मैं की आना चाहता हूँ <laughs> तो मैं तो उसको मना करूंगा मुझे ये इंसान मैं नहीं रख सकता हूँ उसने आपके लिए क्या इंतजाम किया क्या नहीं किया है ये कठिन जरा भी नहीं है लेकिन इसको व्यवस्था मेरे साथ कुछ भी जोड़ कर रखेंगे उसमें आपको अर्चना है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 मुझे लगता है गैर जरूरी है फॉर्मल है अधिक तो फॉर्मल है मिलने वालों का काम जरूरी बिल्कुल नहीं है लेकिन उनको मिलना चाहिए अगर उनको बिल्कुल छूट दे दे न रोके तो शिकायत नहीं आती लेकिन वो मेरा पूरा सदर खराब करेंगे वो आपके लिए ज्यादा नुकसान की बात जबलपुर में वैसे रखा हुआ था कोई रुकावट नहीं रखी थी तो मैं सुबह सर आप तक मिलते ही रहता जो आदमी के बैठ गया वो तीन घंटे भी बैठा हुआ है तो भी मैं बैठा हुआ तो ठीक फिर लोगों की आखते बन गई मतलब वो रोज उनको नहीं बिटाना चाहिए तो बन गए लोग कि वो ठीक पांच बजे जो आने वाला वो पांच बजे रोज आके बैठे उनको रोकने उनको भी कष्ट होता है जो रोज मिलते उनको भी रोकने में कष्ट हो तो तकलीफ ये है कि मुझ पे मत छोड़े जरा आप अपनी व्यवस्था कर ले और आप अपने लिस्ट बना जिन, जिन मिलवाना उनको मिलवा नहीं मिलवाना मत मिलवाना मिलवा दो मिल छोड़ वो इतना बड़ा सवाल नहीं वो बड़ा सवाल नहीं आपको अर्चन परेशानी नहीं होनी चाहिए तो नहीं मेरी आवाज नहीं समझ रहे मेरी आवाज नहीं, नहीं समझिए ना आपको अंदाज नहीं है उस डेढ़ घंटे में आप रोज उन्ही लोगों को यहाँ बैठे हुए पाएंगे मेरा डेढ़ घंटा जरूर खराब करेंगे आप लेकिन वही लोग रोज यहाँ डेढ़ घंटे बैठे नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है मेरे देखा है वही लोग रोज डेढ़ घंटे बैठे मुझे ऐसे नहीं उस है उसमें भी वो डेढ़ घंटे निकाल सकते हैं सर कोई उपयोग नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि जो शिकायतें कर रहे हैं वो उसमें आएंगे तो आप गलती में वो जितने शिकायत करने वाले हैं वो स्पेशल और प्राइवेट और अकेले में समय हैं इसमें तो बेचारे वो आ जाएंगे जिनने आपसे कभी शिकायत नहीं की डेढ़ घंटे में ये भी मैं आपको बता ये मेरे अनुभव कह रहा हूँ घंटे में, कभी नहीं थी। जो में सुन लेते थे, वो लोग आएंगे और जिनने शिकायत की उनको इस अलग वक्त चाहिए वो जारी रहेगा क्योंकि शिकायत का तारण मिलने का मामला नहीं है वो तो मीटिंग में भी मुझे सुन लेते है कैंप में भी सुन लेते वो उनको पृथकता मिलनी चाहिए वो उसकी है वो डेढ़ घंटे में वो नहीं हो अभी मैं देखता हूँ ना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 और जिनको चाहिए था वक्त जो शिकायत करने वाले उनको सुबह चाहिए रात 11 बजे तक मैं रोज बात कर रहा हूँ कैंप में वो आपको ख्याल में नहीं कि मीटिंग से उठ के मैं गया तो साढ़े दस बजे वहां पहुंचता हूं तो फिर वहां तैयार है लोग सुबह की मीटिंग के बाद गया लोग वहां तैयार सुबह 8 बजे से जो शुरू होता है वो रात ग्यारह बजे तक कंटिन्यूस चल रहा है आपकी तीन मीटिंग चली रही है मिलने का वक्त चल ही रहा है और फिर जिनको स्प्रेस चाहिए उनका चली रहा है अब उसमें कठिनाई ऐसी हैं कि जिनके लिए आप वक्त निकालते हो, वो उसमें नहीं आने वाले और मेरा जरूर वक्त लगवा देंगे आप उससे कुछ हल नहीं होगा वो मैं करके कर देख लिया हूं उससे कुछ हल नहीं होता तकलीफ तो जो है वो आप नहीं पकड़ते तकलीफ मिलने मिलने की तकलीफ नहीं है तकलीफ उनके थोड़े अहंकार को तो तरक्ति मिलनी चाहिए उसका आप इंतजाम करें मिलाने से कुछ नहीं हाल होने वाला है हम मिलाने में वो उसका इंतजाम कर ले तो उनको तरक्ति होगी एक और ऐसा मत सोचे कि इससे मुझे कोई अचीन होगी मेरा उतना ही टाइम लगेगा जितना अभी लगता है उससे ज्यादा नहीं लगेगा इसलिए ऐसा मत सोचो मुझे होगी अगर आप व्यवस्था लेते मुझे नहीं होगी फर्क इतनी पड़ेगा जिनको ज़रूरी उनके लिए समय मिलता तब, तो तब उसमें दुख की बात नहीं समय उतना ही जाना और तो है कष्ट तो ऐसे है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है खाना खाने में बैठूंगा अगर नहीं रोकें तो दस बीस लोग खाते वक्त इकट्ठे हो जाएंगे खाना भी नहीं खा पाता अगर रोकें तो कष्ट होता है डॉक्टर मना कर गया कि खाते वक्त यहाँ नहीं बैठने देना हिम्मत भाई यहाँ आते बैठे थे वो जब भी आते खाते वक्त आएंगे वो सब सुविधा से बातचीत हो जाती ये लोग खाना लेके जवेर वगैरह बाहर जाए हिम्मत भाई बैठे तो ये लोग दरवाजा अटका के वापस ले गया कि चले जाए तब हिम्मत वाले लोगों को कहते फिरते मैंने हाथ का इशारा कर दिया कि अभी तर, अभी मतलब कदम नहीं रख सकता क्योंकि मुझे निकाला गया उनसे कोई बात ही नहीं हुई है मगर हाँ ये लोग खाना वापस ले गए ये उनके लिए भारी कष्ट की बात अभी सबके लिए क्या करना है कष्ट बड़े अजीब है तो खाना भी मुश्किल हो जाता है बीस लोग यहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ बात चलाएंगे अगर आप भीतर आते हो मैं आपसे ये ना कहूँ आइए, तो भी कष्ट होता है तो मैं खाना खाते अगर बीस लोगों को आइए भी कहता रहू तो भी खाना मुश्किल हो जाता तकलीफे, तकलीफे मिलने मिलने की नहीं है बड़ी क्योंकि तो मैं दिन भर मिल ही रहा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 लेकिन इसका इंतजाम कैसे करिएगा इसलिए हुआ क्या इस मुल्क में इसका परिणाम यह हुआ था कि एक नई व्यवस्था में दर्शन की इस मुल्क में थी। बात नहीं करनी मगर दर्शन करने वाले साधु साहब आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती आप ध्यान रख दर्शन ही मिल सकता है। अगर मुझे सहायता आपकी करनी है तो फिर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 वो बैठे हुए लेटे हुए हैं अपने तखत पर लोग सुबह शाम तक दर्शन करना है वो सो भी रहे तो भी दर्शन चल रहा है तो करते रहे अगर मेरी दृष्टि वैज्ञानिक है मैं सोचता हूँ जिसको सहायता पहुँचानी है जिसके लिए काम करना उसके जरूर वक्त होना चाहिए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 उसको सुबह से शाम तक मना करना है मना करने वाला आदमी एक तो बुरा लगे लगेगा जिसको मना सुनाई पड़ेगी उसको वो कितने मीठा करे? और फिर मेरा मानना है कि उसकी मिठास भी जल्दी मर जाएगी क्योंकि वो रूटीन काम इधर बहुत लोगों को वो काम देख दे चुका है। रमन भाई के पास वो काम था तो वो सब लोगों को लगने लगे की वो आदमी कठोर उनकी सरल आदमी चाहिए प्रेमी आदमी चाहिए जो शिकायत करते थे अनु उनको वो काम दिया वो अनुप कठोर लोगों के लिए अब अनूप लक्ष्मी की शिकायत आप करते क्या इसको क्या किया जाए कि, किस, किस कुछ सौंपा? वो काम ऐसा मेरी अपनी समझ ये है कि व्यक्ति उतना बड़ा सवाल नहीं है कुछ काम ऐसे है कि वो काम व्यक्ति को उस तरह का ढाल लेते काम का भी नेचर होता है जिसको दिन भर मना करने का रोकने का काम है वो कठोर दिखने लगेगा और कठोर हो भी जाए वो सारा काम का था, था, था, था, वो करेगा क्या चाहता हूँ उसको संभालना है कि वो जितने प्रेम से बन सके लेकिन मैं जानता हूँ इससे तो कोई शिकायत में फर्क नहीं पाता। शिकायत जारी रहती वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि इसको आप सबको ये कहना शुरू कर दे कि लक्ष्मी का कसूर नहीं किसी का कसूर नहीं मेरी है मेरी व्यवस्था है मैं जिस व्यक्ति को समझता हूँ उसको मैं तत्काल वक्त देता हूँ जिसको नहीं समझता हूँ नहीं देता हूँ अगर मैं नहीं देता हूँ वक्त तो समझना चाहिए कि तुम्हें वक्त की बिल्कुल जरूरत नहीं और तुम कुछ कर नहीं रहे हो या तो इतनी हिम्मत जुटा ले और या फिर ये मुझक छोड़ी हिम्मत ये अपना इंतजाम कर ले लक्ष्मी से बेहतर कोई संभाल सकता हो जिसको लगता है ये मीठा संभाल लेगा उसको बिठा कर उसमें कोई नहीं एक व्यक्ति को इसी के लिए रखने वो सिर्फ इतनी काम करेगा लोगों को टाइम देने नहीं देने और तब आपको दो महीने में अंदाज हो जाएगा कठिनाई जो है वो इकोनॉमिकल है इकोनॉमिकल का मेरा मतलब ये है कि समय कम है लोग ज्यादा हैं। इतनी कठिनाई है। सारी कठिनाइया इकोनॉमिकल है, है। दिन में कितने लोगों को आप मिला सकते हैं? प्रचार बढ़ाते जाएंगे लोग बढ़ते जाएंगे मिलने वाले उत्सुक लोग बढ़ते जाएंगे मैं अकेला बना रहूंगा समय किसी में उतनी ही रहेगी काम बढ़ाते आप चले जाएंगे तकलीफ बढ़ने वाली है बढ़ती नहीं अगर यहाँ कोई फीस हो तो तकलीफ नहीं बढ़ेगी जितने लोग बढ़ते जाए उतने मिलने की फीस बढ़ाते चले जाएं तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी नहीं तो तकलीफ आप समझ नहीं रहे मुझे दो आदमी सुनते थे तब भी मेरे पास टाइम इतना था बीस आदमी सुनते तब भी मेरे पास टाइम उतना ही है आप चाहते क्या ये बीस आदमी मिलना चाहेंगे आप तो मेरा टाइम तो नहीं बढ़ गया कोई तो बीस गुना वो तो उतना ही का उतना तो ये इन सब तो इन सबको कैसे आप प्रप्त करिएगा तो दो ही रास्ते हैं या तो आप इसमें चुनाव कर कि जो हमारा काम करता आर्थिक व्यवस्था किसी भी तरह चुनाव कर ले कोई भी चुनाव कर ले कैटेगरी के लोगों को मिलाएंगे बाकी को नहीं मिलाएंगे तो वो कैटेगरी आपकी प्रप्त हो जाएगी एक रास्ता ये दूसरा रास्ता ये जो मुझ पर छोड़ देंगी जिससे मैं मिलना चाहूंगा मिलूंगा जिससे नहीं मिलूंगा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 मैं समझता हूँ मैं नहीं।, नहीं इसका अभी तुम अपने वर्कर्स और मित्रों के ख्याल में नहीं है जब भी कोई शिकायत करे भविष्य में तो इसकी दोनों तीन चारों अखबारों में अपने खबर निकाल दें सारे मित्रों को खबर कर दें कि आपने मिलना चाहे इससे जरूरी नहीं कि मैं मिलूंगा इच्छा पर मेरी इच्छा पर निर्भर है की मुझे लगेगा की आपको बिल्कुल वक्त है जरूरी और आपको मिलने के बिना नहीं चलेगा और आपके लिए कोई सहायता पहुँचानी जरूरी तो मैं मिलूंगा इसलिए मुझ पे छोड़ दें आप इंफॉर्म कर दें फोन से और मुझ पे छोड़ दें ये ये तकलीफ तो ये होती कि मैं मिलना चाहता हूँ और कोई रोक रहा है तकलीफ ये है मुझे चिट्ठियां आती है वो ये है कि आप मिलने को तैयार हैं हम मिलना चाहते हैं बीच में कोई रोक रहा है बीच में कोई नहीं रोक रहा है ये उनको साफ कर लें इसमें अड़चन कम होगा दूसरी बात ये ध्यान में रख लें कि जिनको भी मित्रों से आप सहायता लेने चाहते हैं उनको सहायता लेते वक्त भी आप कहते हैं कि अनकंडीशनल है सहायता लेने के बाद भी उनको बताते हैं कि इससे कोई कंडीशन नहीं मुझ पे कोई कंडीशन नहीं है इसकी या आप अपने प्रेम से दे रहे हैं। अगर वो आदमी कहता है मैं प्रेम से नहीं दे रहा मैं आप तो उसको नोट कर लेकिन हम नोट कर लेना चाहते हैं कि आप प्रेम अनकंडीशनल देते हैं कि आप सतर्क कंडीशनल देते हैं आपकी कोई कंडीशन पीछे होगी ताकि हम उसको पूरी करें ताकि आपको कोई अपरक्ति ना हो आप नोट कर लें कि दस हजार नहीं कहता मेरी कंडीशन है जब मैं मिलना चाहूंगा तो मुझे मिलवाना तो कंडीशन पूरी करें नाम कंडीशनल है सहायता तो नोट कर लेंगे नाम कंडीशनल है तब वो शिकायत नहीं कर सकेगा दोबारा आप वैसी कोई व्यवस्था करें क्योंकि वो तो बहती जाएगी अंदाज तुम्हें नहीं है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 तो उपाय है या तो मुझ पे छोड़ दे तो बीच में किसी पर जुम्मा मत डाले वो जो भी आदमी बीच में है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है बस मेरी खबर दे रहा है आपको उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं तो उसमें भी अर्चन क्या होती है इसमें ये होती है कि मित्रों की भी इच्छा ये होती है कि कोई दोष आए तुम तो वो खुद ले लें मुझ पर ना डाले उससे भी अड़चन होती अड़चन होती है। नहीं वो दोस्त मुझ पे डालना आपको कम अड़चन होगी लंबे हफ्ते में सात दो साल में लोगों को साफ हो जाए तो नहीं मिलना होता, नहीं, मिलता हूं। आपकी तरफ से नहीं होता है और ऐसा भी नहीं था कि न मिले बुला ले टाइम पर टाइम दे दे और न मिले क्या आप हजार मील से यात्रा करके आए उसे टाइम दिया है खबर दिया है की ठीक पांच बजे जगह आके मिल जाओ और पाँच बजे आप बैठे वो खबर भेज देगी नहीं मिल सकूंगा जाहिर हो गया दो चार साल में लोगों को कि अगर आपको जाना है लंबी यात्रा आपने निरस्त कर रहे हैं आप जरूरी नहीं है उसका मिलना फिर भी ऐसा भी नहीं कि एक आध आदमी का पब्लिक मीटिंग रखेगा और पब्लिक मीटिंग में एन वक्त में जाकर कह देगा नहीं बोलूंगा ठीक शिकायत खत्म होगी थोड़ी देर में लोग दायर हो गए ठीक थी। है इस आदमी को सुनना हो तो ये समझ के जाओ कि बोले ना बोले आए न तो अभी तकलीफ क्या होती आप मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं कहीं कह देंगे कि करू की गलती हो गई होगी उसने ऐसा कह दिया तो देसाई की गलती हो गई होगी उन्होंने ऐसा कह दिया वो तो बहुत प्रेमपूर्ण है तो बीच में किसी ने बाघा डाल दिया ऐसा मत कर कहते हैं वही ऐसे आदमी हैं गलत सही जैसे भी हैं वो जिसको तो मिलना मिलनी होंगे नहीं मिलना मिलेगा और जिससे सहायता लेते हैं उससे कंडीशन की बात कर ले आपकी कोई कंडीशन हो तो हमें याद रख सकें ताकि पीछे शिकायत ना हो अगर कंडीशनल नहीं नॉन कंडीशनल है तो हमें याद करना चाहिए आपकी कोई शिकायत नहीं होगी एक दूसरी बात व्यवस्था का जो जो सवाल है उसमें दो तीन बातें ख्याल ले चाहिए एक तो मेरा ख्याल ये है इलेक्शन यार बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के मैं पक्ष में नहीं क्योंकि मेरा मानना नहीं है कि इलेक्शन से कोई काम हो सकता है हाँ इलेक्शन हो सकता है और बड़ा काम दिखाई पड़े क्योंकि इलेक्शन कोई छोटा काम नहीं मगर काम नहीं हो हाँ मजा आएगा और वर्कर्स में रफ पैदा हो जाएगा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 तो मैं तो कोई इलेक्शन के पक्ष में नहीं मैं तो उसकी जनोमिनेशन के पक्ष में हूँ उस झंझग में मैं नहीं डालना चाहूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन होने का मैं कोई अर्थ समझता हूँ ना कुछ और ये तो जहाँ काम नहीं करना है वहाँ ये सब चीजें बड़ी अच्छी है काम नहीं करना है और काम करते हुए काफी दिखाई पड़ना है तो लाइन्स है रोटरी है काम वाम कुछ नहीं करना मगर गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर है और प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट और भारी भारी काम में लगे हुए हैं सब और काम कुछ नहीं करना है काम वाम से क्या लेना देना तो उसके तो मैं रस में नहीं हूँ ये मैं जरूर जानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए व्यवस्था बनाए व्यवस्था के अनुसार काम हो सके इसकी चिंता करें लेकिन इलेक्शन पर खड़ा करने का सोच ही मैं भूल के लिए भूल के लिए, भूल के लिए। दूसरी बात यह है कि काम के बंटवारे की जरूर चिंता करनी लेकिन हम सब यहां कहते हैं कि बंटवारा होना चाहिए लेकिन बंटवारा किसको कर दिया जाए तो कौन व्यक्ति कौन सा काम करने में उत्सुक उस है उसको ऑफर करना चाहिए जहां इलेक्शन न हो वहां ऑफर करना चाहिए आनंद भाई को लगता है कि यह काम मैं ईश्वर बाबू से बेहतर कर सकूंगा तो कमेटी तो के सामने उनको कर बाबू से बेहतर तुम छह महीने करके दिखाओ अगर ये तुम बेहतर करते हो तो बड़ी खुशी से हम छोड़ देंगे क्योंकि ईश्वर बाबू भी इसलिए कर रहे हैं कि वो बेहतर हो सके तो मेरा मानना है कि की इलेक्शन की जगह ऑफर ज्यादा योग और ज्यादा बुद्धिमानी की बात है इलेक्शन तो बड़ी उल्टी की है आप कोशिश करते हैं कि आप चुने जाएं, और फिर भी ऐसा दिखाते हैं कि नहीं आपको पद बगे में कोई उत्सुकता नहीं है वो तो आप काम के लिए ऑफर बिल्कुल उल्टा है आफर बिल्कुल उल्टा है आप किसी को कहने नहीं जा रहे हैं आप आफ सिर्फ ऑफर करते हैं अपना की मैं इस काम को सलाह गति से बेहतर कर सकता हूँ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 डिस्टी उल्टी है डिस्टी उल्टी है एक आदमी खड़ा कि मैं लग ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ मगर इसको ज्यादा विनम्र मानता हूँ <laughs> कहना चाहिए अभी क्या करते हैं आप उल्टा करते अभी आप ये नहीं कहते कि मैं बेहतर कर सकता हूँ आप ये कहते हैं कि बाउंगाई ठीक नहीं करता। कहना आप यही चाहते कि मैं ज्यादा समझदार आदमी ज्यादा योग्य आदमी मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ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 अपना निमंत्रण देते हैं कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा छह महीने के लिए आपका कमिटमेंट है आप करके दिखाएं। इसमें कोई अलचर काम बराबर बांट दिया जाए जो भी आफर दे उसको काम बांट दिया जाए और एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम काम कोई भी काम करता है तो काम के दो हिस्से हैं। एक काम की तकलीफें है वो हमारे ख्याल में नहीं होती एक काम की भूलें वो हमारे ख्याल में होती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 तो ये इस अपने भीतर से ये बात ही छोड़ दें हमेशा आफर लेके आ जाए कि ये काम मैं करना चाहता हूँ तो आपको काम मिलना चाहिए और मैं तैयार हूँ इसके लिए कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं जो आदमी खुद कह रहा है अब इससे बाद और क्या दवाई हो सकती है वो आदमी करेगा ठीक है क्या कैसी बात उसमें कोई पच्चीस आदमी वोट करे तब पता चले आप योग दें आप पच्चीस को समझाने जाए कि मैं योग आदमी हूँ सबकी क्या जरूरत है भरे हो क्या आप कहते हैं कि मेरी ये योग्यता है ये काम मैं करना चाहता हूँ ये काम मुझे सौंपा जाए आप आपको एक्सपेरिमेंटलिटी पार्ट काम सौंपा जाए कुछ भी आपको दिया जाए आप काम करें डिजन डिविजन कर लो तो हम ये बातचीत तो करते हैं कि डिविजन होना चाहिए डिवीजन जरूर होना चाहिए लेकिन किसको काम सौंप जाए उसके लिए ऑफर करना शुरू एक नया प्रयोग होगा और कीमती होगा और मैं मानता हूँ की जहाँ भी मित्र इकट्ठे हों इलेक्शन बुरी बार इलेक्शन तो करती, मित्रता करती। की नहीं बात सीधा और हिम्मत जिम्मा भी पड़ता में जो जो है आपने की थी कौन सी तोड़ पाए काम कौन काम जरूर बांट इधर दूसरा मेरा ख्याल ये है कि जो भी एक व्यक्ति काम करता है कोई उस काम को बांटना जहां तक बने ना करे नए काम हमारे पास बहुत है जो शुरू करे काम की कोई कमी नहीं समझ लें कि अभी ईश्वर बाबू पब्लिकेशन का पूरा काम दे लश्करी जी ने अपनी तरफ से आफर दिया इसलिए उन्होंने कहा कि, कि पब्लिकेशन का काम मेरा अनुभव है इसे देख सकता हूँ पर मेरा मानना ऐसा है कि लश्करी जी को हम एक अलग डिविजन एन का एक पब्लिकेशन अलग शुरू करवा दें अंतरराष्ट्रीय का अलग पब्लिकेशन शुरू कर वो लश्करी जी को सौंपी किताबें तो इतनी पब्लिश होने को पड़ी है कि वो आप दस अलग पब्लिकेशन करें तो भी पूरे नहीं तो ईश्वर बाबू जो संभालते हैं वो संभाले लश्करी जी को एक काम दे दें कि वो एन का पब्लिकेशन शुरू कर तो दो बातें होंगी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 अभी एक सन्यास का विचार ये लोग करते हैं अंग्रेजी में पत्रिका शुरू करनी नई कमेटी बनाए इस बाबू पर क्यों तो थोकते जाते हैं बड़ा मजा ये है कि हम कैसे भी काम बांटना है और सब काम उन्हीं पर थोपते जाते हैं जो भी दो लोग चार लोग काम करते हैं उन पर थोपते चले जाते हैं सन्यास निकालना उसकी नई कमेटी बनाने अभी साबूतारा पर कैंपस बनाना उसकी नई कमेटी नई कमेटी उसको पुराने से कुछ बनाना चुपटा नहीं अलग चाल लो वो जाने लोग में मैं चाहता हूं कि आज नहीं कल हमें कोई ना कोई छोटा मोटा कैंपस बनाना चाहिए बस्ती के बाहर तो वीकेंड में कम से कम दो दिन आप मेरे साथ रह सके एक अलग कमेटी फॉर्म कर दे वो उसको संभालेगी उसको कुछ लेना देना नहीं उसके ट्रस्टी अलग बना दे आपके बीच से उसके सारे सेक्रेटरी सब बना पर सब अपॉइंट करें कोई इलेक्शन का वहां भी सवाल नहीं एक परमानेंट कैंपस के लिए बंबई के लिए कमेटी बनाए वो उनको काम सौंप अगर वो कहते हैं कि अभी हिसाब के किताब की व्यवस्था नहीं होती तो वो अपनी कमेटी में हिसाब के किताब की अगर कल व्यवस्था करके बता दें तो हम इस बाबू कहें ये भी उनको तो छोड़ दो ये व्यवस्था ठीक कर लेते काम नए काम की दिशाएं खोजनी और काम बहुत है धीरे धीरे लैंग्वेज के पब्लिकेशन को अलग कर वो अट, अटक गया है अलग कमेटी कर अपना फंड रेज करे वो जाने उसके उसकी छा कोई बाधा देने नहीं चाहेंगे बीच में वो अपना फंड रेज करे अपने फंड व्यवस्थित करे फंड काम में तो फिर में एक आ जाने वाला है तो ठीक है वो अपना अलग करता है हिंदी का, कर का, कर का अलग कर दे अंग्रेजी का अलग कर दे धीरे-धीरे दे अभी तक की सारी तकलीफ ये है लेकिन कि लेने को कोई तैयार नहीं होता है काम और ये जो शिकायतें आपके पास आती हैं कि कोई कहता है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है ये मेरा मानना है कि ये आप फैलाते हैं सब जगह क्योंकि बाजार में आदमी कैसे कह देगा कि हिसाब किताब आपका ठीक नहीं है और आपसे कह दे तो और आप चाप सुन लेते है ठीक नहीं है कोई हैरानी अगर हिसाब किताब ठीक नहीं है तो उसके लिए ईश्वर अकेले जिम्मेवार नहीं है आप भी जिम्मेवार है और अगर आपने जोर से कह दिया होता कि नहीं हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है ये आप कैसी बात कर रहे हैं तो वो आदमी शांत हो गए लेकिन आप कहते हैं हाँ ये बात ठीक है कि हिसाब किताब ठीक नहीं और हिसाब किताब में क्या ठीक नहीं है उसे कुछ कर नहीं लेते हैं उसको व्यवस्थित कर ले उसको कौन सा बड़ा मामला है उसमें कोई भी बड़ा मामला है नहीं है वो जो दूसरा आदमी कह देता है हिसाब किताब ठीक नहीं वो इसलिए कह रहा है कि उसे आप जो मांगने लाए वो आपको नहीं देना चाहता है और आप भी हाँ भर देते हैं वो भी इसलिए कि लौट के आपको भी ये नहीं कहना पड़ता कि मैं नहीं ला पाया हूँ पैसा हिसाब किताब भी ठीक नहीं तो। वो भी समझ गया उसको देने से बचाव हो गया आपको लाना था वो जिम्मेदारी भी आपकी खत्म हो गई तो ये मैं दो तीन साल से सुनता हूँ वो ठीक नहीं दो तीन साल से जब से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 बसंत भाई बिल्कुल कर सकते हैं आप तो काम में आपको मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप काम करेंगे तो अव्यवस्था होगी और अगर बसंत भाई को व्यवस्था रखनी है तो फिर काम रुकेगा अब आपके पास ये पैसा नहीं है बैंक में और इस बास 40,000 रूपए की किताब छपने भेज बेच रहे हैं तो बसंत भाई को रोकना चाहिए ये पैसा कहाँ नहीं तो ये आएंगे कहाँ अब वो किसी से पेपर ले रहे हैं उसको कह रहा है महीने भर पैसा देंगे और तीन महीने तक उसको घूम फिर कर रहे हैं किसी से छपा रहे हो उसको चार महीने तक घूम फिर कर रहे हैं इससे लेके कहीं उसको दे दिया कहीं उससे लेके उसको ठीक हो नहीं सकता अगर आपको हिसाब ठीक करना है तो आपको फंड फ्रेस करने पड़ेंगे नहीं तो आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि हिसाब से कर सके दस हजार किसी को देना है तो हिसाब से दे सके अब वो दस हजार नहीं है आपके पास तो दो उपाय है या तो गैर हिसाब से काम चले और या काम बंद हो जाए हिसाब साफ रहे <laughs> क्योंकि अगर आप पास बैंक में रुपया नहीं तो जो हिसाब वाला है वो आदमी कहेगा कि ये चेक कैसा काट रहे हैं वो चेक काटते हैं वो लौटता रहता है अब वाले आदमी कहेगा चेक नहीं काटने जी क्योंकि पैसा तो है नहीं आपके पास अब वो कहते जब तक लौटेगा आएगा तब तक पंद्रह दिन का वक्त मिलेगा तब तक, तक, तक कुछ करेंगे मगर यह तो गलत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 अब उन्होंने जो किया हुआ है वो बिल्कुल गोलमाल है गोलमाल इसलिए उपाय नहीं तो हम सब उनकी कर लेते है तो ये हो नहीं कर कर कहते सकता वो भी कहते होना चाहिए क्योंकि हम सबको मानना है कि साब का ठीक होना बड़ी ऊंची बात है सबका मानना है ऐसा वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए बड़ी ठीक बात तो उसको कोई इंकार भी नहीं करता है कि ये ये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 जो तकलीफ है वो कुलजमा इतनी है कि आपके पास फंड्स कम है और काम रोज बढ़ते जाने वाला है अब कोई सौ पब्लिकेशन हो गए और ये कुछ भी नहीं है अभी लहरू के पास कोई 5000 घंटों के रिकॉर्ड पड़े हुए जो की पब्लिश शायद हो ही नहीं सकेंगे क्योंकि तो रोज मैं बोलता जाऊंगा वो पब्लिश आप करेंगे तो पीछे के वो पचास पेज वो पब्लिश आप नहीं कर सकते मेरी अगर आपको हिसाब ठीक करना है तो फंड रेस करिएगा लेकिन आप फंड रेस करने से बचने के लिए हिसाब ठीक नहीं है ये बात चीज करते हैं। कभी होने वाला नहीं और ये काम ऐसा नहीं है कि आपका फंड कभी भी काम से ज्यादा हो जाएगा ये मैं आपसे कह देता था ये कभी होने वाला नहीं है आपका फंड आपके काम से ज्यादा हो जाएगा इसकी कभी भ्रांति में नहीं पड़ना आप कितनी फंड करो कम पड़ेगा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 और आपको सच में रस्ती पाई का हिसाब ठीक रखना है तो फंड इतने रेस कर लेकिन हो सकते और मैं मानता हूँ जिस दिन आप फंड रेस कर लेवर बाबू को मैं बिल्कुल छुटकारा दे दू सारा काम आपको सौंप दू और अभी अगर सौंपू तो सारा काम बंद हो जाएगा ये मैं जानता हूँ हिसाब आपका बिल्कुल साफ रहेगा तो मेरे लिए हिसाब से काम बड़ी चीज है और आपको ऐसा लगता है कभी की हिसाब बहुत बड़ी चीज है का क्या मतलब है वो हो गया और नहीं हुआ तो क्या होने वाला आखिरी में हिसाब की कोई कीमत नहीं रह जाएगी काम का सवाल है कि वो काम कैसे बड़ा हो तो इस सब जो आपकी बात में सुनता हूं उससे मुझे जो हैरानी होती है वो ये होती है वो सारी अप्रोच निगेटिव है पॉजिटिव नहीं है क्या क्या गलती हो रही है उसकी बहुत चिंता मत करिए जहाँ जितना बड़ा काम होता है वहाँ उतनी बड़ी गलती होती है अगर अमरीका में किसी आदमी को सबसे ज्यादा गालियां मिलती है तो वो कोई चोर या बदमाश को नहीं मिल वो राष्ट्रपति को मिलनेक्सन को मिलेगी वो कोई हत्यारे को नहीं मिलने वाली है अगर सबसे ज्यादा बदनामी होती है तो वो राष्ट्रपति की होने वाली है वो कोई बदमाशों की नहीं होने वाली बदनामी ये ख्याल मत रहना की बदनामी बदमाश की होती है बदमाश को कौन पूछता है कि बदनामी करने की जरूरत किसको है तो उसका कारण ही होता है कि जो काम करने जाएगा वो झंझटों में तो खराब होने वाला है प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, वो किसी की बपोती थोड़ी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम तो चारों तरफ खड़े हुए अब कोई वियतनाम निक्सन थोड़ी पैदा कर लेता है वियतनाम तो खड़े हुआ पहले से वो निक्सन थपेगा उसमें वो कुछ भी करेगा थपेगा क्योंकि दुनिया डिवाइडेड है अगर वो आ करेगा तो बा उसके खिलाफ अगर वो बा करेगा तो आ उसके खिलाफ इस भ्रांति में उस पढ़ नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को कि वो कोई आलोचना से बच जाएगा काम करना तो आलोचना होगी एक ही उपाय है आलोचना से बचना हो तो कुछ भी नहीं करना चाहिए फिर आपकी कोई आलोचना नहीं कर तो इस प्रसन्नता में प्रसन्नता में कभी नहीं रहने चाहिए कि मेरी कोई आलोचना नहीं कर रहा उसका मतलब ये बढ़ गया बिल्कुल बेकार कोई आलोचना ये हो पाई नहीं रहा मामले ही कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है जब आप कुछ हिलाए ढुलाये तो कुछ गलती हो कुछ भूल हो कुछ हो तो पॉजिटिव तो थोड़ी सी फिक्र करे और काम के नए आयाम खोजें जो ये भी मैं जानता हूँ की आलोचना और उस पीछे एक और बुनियादी साइकोलॉजिकल कारण है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 अगर उनको भी आलोचना से रोकना है व्यर्थ के काम से रोकना है तो कोई सार्थक काम सबके पास क्रिएटिव फोर्सेस फोर्स नहीं पड़ी रहेंगे बेकार हो जाएगी। तो काम को बढ़ाए नए डायमेंशंस में एक एक कमेटी बनाएं जो कि बंबई में अलग कमेटी बना दे उसका जुम्मा इस काम करने वाले ग्रुप पर नहीं हो आपके बीच से बनाए बाहर से नए मित्र न एक कमेटी बनाए जो की परमानेंट कैंपस बम्बई में बम्बई के बाहर सोचे कि कम से कम वीकेंड में दो दिन सौ दो सौ लोग मेरे पास रह सके नियमित रूप से सदा तो ये आपके मिलने जुलने का भी भाव कम हो जाए कम हो जाए ये मामला भी हल हो जाए तो एक कमेटी बनाए और ऑफर कर कौन उस कमेटी में जाता है वो जाने उससे इसका कुछ लेना था नहीं इस फंड से उसका कुछ लेना फंड उसको खड़ा करना है ट्रस्ट बनाना नई उसको फिक्र करना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 लडकरी जी उसमें रहे मृजूला बैनकर है उसने ऑफर किया वो तीन उसमें रहे और दो चार जो उनको कोऑपरेट करवाना हो उनको करवाने हैं जो ऑफर करें वो उसमें सम्मिलित हो जाएस अपना करा एक यहाँ बम्बई के बाहर एक कैंपस खड़ा करना जो वीकेंड में काम आ सकते अब बाहर से बहुत से मित्र आने शुरू हुए है आपके पास जरूरत पड़ेगी की एक कम से कम एक गेस्ट हाउस जैसा चाहे उसमें पेड़ रखते हैं बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए इंतजाम कर ले दस बीस लोग यहाँ रुकेंगे नियमित रुके रहेंगे और वो आपको पीछे बहुत काम पड़ जाने वाले हैं, तो एक हाउस बना लेना पड़ेगा उसमें कोई सोलह लोग रुक सके सिर्फ गेस्ट हाउस में रुक सके खाना वो अपना कहीं भी खा लेंगे वहां जो रुकने का वो आपको किराया दे देंगे कोई व्यवस्था एक कमेटी उसके लिए बना देख अपनी व्यवस्था करे पब्लिकेशन में एन एफ आई का पब्लिकेशन अलग कर देंगे एक नया पब्लिकेशन शुरू कर दो उसकी सारा फंड सारी व्यवस्था अलग कमेटी करेगा बेच केंद्र बेचेगा केंद्र को कमीशन मिल जाएगा आप केंद्र का कुछ भी बेचेंगे आपको केंद्र कमीशन दे देगा बेचने का सारा काम चाहे आप केंद्र से ले लें लेकिन पब्लिकेशन का और सारी व्यवस्था का और सारे फंड का अपना इंतजाम कर उसने आप व्यवस्थित हिसाब बना ले इस तरह यहाँ वुडलैंड के खर्च की व्यवस्था का सारा इंतजाम उसकी अलग कमेटी बना दे वो एक आदमी को क्यों थो पे चले जाए कमेटी बना रहे वो लोग समझे और दो चार छ महीने में सारी कमेटियां मिलने सारे लोग आपस में बातचीत कर ले कौन क्या कर रहा है क्या एक दूसरे को कोऑपरेशन दे सकते कि नहीं दे सकते सारी पुराने काम को बाद में बांटना शुरू करें नए काम को लेना जिससे मराठी का कॉपोटेशन दे डाले एक कमेटी अलग कर अंग्रेजी का पब्लिकेशन अभी नया है, उसको अलग रिकॉर्ड बेचने शुरू करने चाहिए वो भी इन्हीं पे थोप पे जाते तो उसका परिणाम क्या होता है कि इतना काम हो जाता है यानी मैं तो कभी देखते सबको कैसे करते हैं नहीं, वो हाँ वो जरा हैरानी का काम क्योंकि वो अपनी डायरी में कहीं भी नोट कर लेते हैं सब गोलमेल रहता है और उसमें वो करते रहते उसमें 25 आते ही बैठक वो अपना पत्र जब तक कि गुणा उनके बिल्कुल सवार नहीं हो जाती तो कठिनाई होने वाली है और दे नहीं मामला को क्यूँकी इतना ज्यादा स्तर पे बोझ हो जाता है और फिर आलोचना के समय कुछ मिलती नहीं किसी को तो। टेप की एक अलग व्यवस्था अलग कमेटी बना दे जो टेप क्योंकि टेप धीरे धीरे आपकी किताबों जैसे ही बिकने लगेंगे एक अलग पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो टेप बनाया और प्रोफेशनल से बेचे तैयार रहने चाहिए अगर 50 रुपए में बाजार में टेप मिलता है आप साठ रुपए में दस रूपए आपको प्रोफेशनल टेप करने का सारी व्यवस्था का खर्च बिल्कुल तैयार होने चाहिए ठीक अपनी किताब की दुकान किताब की जहाँ किताब बिकती है वही अपना टेप भी बिकना चाहिए हर लेक्चर की सीरीज के इकट्ठे क्योंकि मैं अगर कम जाऊंगा बाहर और मैं कम जाऊंगा तो आपका टेप क्वेश्चन जोर से बढ़ जाएगा जगह अभी मुझे अमृतसर में खबर दी की बराबर तीन सौ साढ़े तीन सौ लोग नियमित हर रविवार को इकट्ठा होकर सुनते अभी आपकी महावीर वाणी को पांच पांच सौ छह छह सौ लोगों ने पूरे हाल में सुन। तो सुनने लगेंगे टेप का एक अलग डिपार्टमेंट कर दे वो वो रिकॉर्ड बनाने चाहिए अब तो लांग प्ले रिकॉर्ड है कोई चालीस मिनट की स्पीच उसमें आता है जो लोग टेप नहीं भी खरीद सकते हैं वो भी डेढ़ सौ रूपए का ग्रामो फोन तो खरीद ही सकते हैं किसी भी गाँव में लांग प्ले रिकॉर्ड बना ले उसका एक अलग इंजाम कर लेना चाहिए इस सबको बांचना चाहिए अब सन्यासी आपके पास है उनको अलग काम बांट देना चाहिए कि वो अपना अलग काम कर इसको अगर बांटें, तो ये लाखों लोगों तक पहुंच जाए और बांटें, तो जितने लोग कर सकते हैं उनकी सबकी कैपेसिटी का उपयोग हो जाए और हजार धन सोच सकते हैं अब यहां तो सारे मित्र हैं वो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 कि चाहे तो एक गवर्नमेंट लोन लेके एक कोई स्मॉल इंडस्ट्री डाल दें सन्यासी मैं आपको दे दूंगा जो सिर्फ खाने और कपड़े पर पूरा सा पूरा काम कर लेंगे आपके लिए 10 20 पच्चीस हजार रूपए महीने की स्थायी व्यवस्था हो जाए कोई एक्सपोर्ट का काम हो वो आप सोच लें बम्बई से ना हो सके कहीं बिहार में बीस सन्यासियों को बिठा कर वो काम करवा दे आपके पास स्थाई सोर्सेस हो जाने चाहिए किताब का सोर्स इतना बड़ा है कि मैं नहीं मानता कि आप अगर सिर्फ उसका ही पूरा उपयोग कर पाए तो आपको कोई किसी मांगने की जरूरत रह जाए। किसी से मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी कोई कठिनाई नहीं कि हिंदुस्तान में हम पांच हजार ऐसे ग्राहक नाम नोट कर ले रजिस्टर जिनको किताब निकलते ऐसी प्रेस ऐसी चली जानी चाहिए सीधी जी थी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 आप दस हजार से कोई किताब कम मत छापे पांच हजार किताब सीधी प्रेस से चली जाए आपका सारा पैसा लौट आता है अब पांच हजार आप चुपचाप बेचते रहे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं चौगने आप दाम रखते हैं किताब के पांच हजार की किताब आप छापते हैं तो सारा चालीस परसेंट कमीशन दे तो भी आपको उसमें पांच हजार बचने सारा खर्च उसमें डालता अगर आप साल में 20 किताब छापते हैं तो आपको लाख रूपया तो ऐसे सहज आता है तो कोई सवाल नहीं ये 20 किताबें धीरे धीरे सब लैंग्वेजेस में छाप लेंगी और इसका जो मैं मानता हूँ बाबू भाई इसको ठीक प्रोफेशनल ढंग से किताब को व्यवस्था दें इसका ठीक एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करें जैसा आप अपनी और कोई चीज के पैदावार और आपके ख्याल में नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में कोई किताब आप छाप के तीन हजार किताब पांच साल में भी नहीं बेच सकते कोई बड़े से बड़ा पब्लिशर नहीं बेच पाता और आप तीन हजार किताब दो महीने में बेच लेते और अव्यवस्थित है मैं बड़े से बड़े पब्लिशर से बात किया वो कहते है, ये मुश्किल मामला क्योंकि 3000 किताब बिक जाए पांच साल में एक एडिशन तो बड़ी बात है हिंदुस्तान में पढ़ता कौन आप दो महीने में बेच लेते हैं आपकी किताब छप के प्रेस से आती है और आपको महीने भर में लिखना शुरू करना पड़ता है जो कि आप खत्म हो गई पांच सात किताबें हमेशा सा आउट ऑफ प्रिंट आपकी पड़ी और उनके ग्राहक रोज लिख रहे हैं आपको उसके घर किताब चाहिए इसको तो बिल्कुल प्रोफेशनल कर देना है जैसा कि पब्लिशर करता है उसको बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से व्यवस्थित कर देना आपको हर हालत में पांच लाख रूपये साल किताब से मिल सकते हैं अगर आप उसको प्रोफेशनली ढंग से व्यवस्थित कर फिर तो उसका ठीक एडवर्टाइजमेंट करें उसके एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें क्योंकि आज की जो सारी की सारी व्यवस्था आप अपने धंधे में जैसा सोच के चलते हैं ठीक वैसा उसके लिए सोचें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 कि हिंदुस्तान से बाहर के लिए जो भी पब्लिकेशन का इंतजाम करना वो कमेटी करेगी इसको इसको थोपना वो कॉन्टेक्ट बनायासी वो आपकी तैयारियों किताब छाते हैं यहां पश्चिम में बेच पांच रुपए में यहां वो किताब बनती है पश्चिम में वो पचास रुपए में बिकती है और मैं तो मानता हूं न केवल ये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 इसके लिए अलग कमेटी बना ले हिंदुस्तान के बाहर के काम के लिए अलग कमेटी बना ले जो उसकी ही फिक्र में लगे और उसकी लिखना पढ़ना करस्पॉन्डेंस वो सारा उपयोग करे इस सब के लिए आफर कर में एक दफा मीटिंग बुला लिरो काम को लेना चाहता है वो ले, ले। और उसको संभाले एक दफा जब आप अपनी प्रतिभा दिखा पाए किसी नए काम में तो मैं किसी पुराने काम को भी ईश्वर बाबू कहूँ भाई ये काम थाना व्यक्ति को सौंप दे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 तो कुछ भी करने के लिए चलने चुनने हो उसमें लग जाए अब कैंप का मामला है वो अलग कमेटी रखना कैंप की कोई बात ही नहीं उठ रहे हैं वो कमेटी संभालेगी कहीं भी कैंप, हो कुछ भी हो और चूंकि अब तो मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो मुंबई के पास ही ज्यादा ज्यादा कैंप लेने का है पीछे मेरा ख्याल है की अपने साल में तीन या चार कैंप फिक्स कर लेना चाहिए तारीख भी स्थान भी सदा के लिए तो लोगों को पता ही है की उस तारीख में पहला जगह कैम्प होगा ही लोग बिना पूछताछ के भी सीधे आ जाएंगे तो आचंद वो एक कमेटी अलग कर दे मीटिंग्स आपको आप रखनी पड़ती है साल में चार फिर दस अंदाजी बिल्कुल नहीं और हर कमेटी अपने फंड की फिक्र करे कठिनाई वहां तो शुरू होती है कि आप काम भी चाहते हैं साथ में उसका फंड भी ले लेना है तब आप अच्छे में डाल और अच्छे में पड़ जाते और इसीलिए वो काम नहीं छूट रहा जो कठिनाई मुझे समझ आती है ईश्वर बाबू आप सब कहते हैं काम बांधे है। उनकी तकलीफ है कि काम तो बांधने में कौन सी तकलीफ है लेकिन काम के पीछे आप फौरन कहते हैं इसके लिए फंड वो तो है नहीं देने को तो फंड नहीं इसलिए काम भी नहीं बचता सर वो काम भी अटक जाए जैसे अगर आपको कहें आप मराठी के पब्लिकेशन को आप संभाले तो आप कहते हैं इसका फंड दो तो। फंड उन पर ही नहीं है तो, तो फंड कहाँ से देना है वो बात नहीं अटक करेगा काम ले ले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 ऐसा कर इसमें मुझे कोई बहुत अड़चन नहीं दिखाई पड़ती है और बढ़ते काम में बिल्कुल और काम इतना बड़ा हो जाएगा। कि दो साल में आप आपकी कल्पना में नहीं हो सकता उतना बड़ा हो जाएगा तो छोटी छुट छोटी बातों में मत पड़े रहे उसके बड़े होने में लग जाए मुझे कोई पॉजिटिव ऐसी कोई झंझट नहीं दिखाई कोई कोई उलझाव है या कोई बड़ी अकेल है इस प्रति थोड़ा सा सोचे